श्री राम कृष्ण बचनामृत परीक्षे सतासी तीन अगस्त अट्ठारह सौ चौरासी बात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति होने चाहिए प्यार होना चाहिए अनेक खबरों से काम क्या है एक रास्ता से चलते चलते अगर उन पर प्यार हो जाए तो काम बन गया प्यार के होने से ही उन्हें आदमी पाता है इसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो वे समझा देंगे सब रास्तों की खबर बतला देंगे ईश्वर पर प्यार होने से ही काम हुआ तरह तरह के विचारों की क्या आवश्यकता है आम खाने के लिए आए हो आम खाओ कितनी डालियां हैं कितने पत्ते हैं इन सब के हिसाब से क्या मतलब हनुमान का भाव चाहिए मैं वार तिथि नक्षत्र ये सब कुछ नहीं जानता मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ मढ़ि इस समय ऐसी इच्छा होती है कि कर्म बिल्कुल घट जाए और ईश्वर की तरफ मन लगाऊं। श्री रामकृष्ण अहा यह होगा क्यों नहीं परंतु ज्ञानी निर्लिप्त होकर संसार में रह सकता है मरी जी हाँ परंतु निर्लिप्त होकर रहने के लिए विशेष शक्ति चाहिए श्री रामकृष्ण हाँ यह ठीक है परंतु तुमने संसार चाहा होगा श्री कृष्ण राधिका के हृदय में ही थे परंतु राधा की इच्छा उनके साथ मनुष्य रूप में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 फिर चांदनी घाट पर आकर गंगा के तट पर बैठे गंगा का पानी ज्योत्ना में चमक रहा है ज्वार का आना अभी शुरू हुआ है मास्टर एकांत में बैठे हुए श्री राम कृष्ण के अद्भुत चरित्र की चिंता कर रहे हैं उनकी अद्भुत समाधि क्षण क्षण में भाव प्रेम और आनंद विश्राम विहीन ईश्वरी कथा प्रसंग भक्तों पर अकृत्रिम स्नेह बालक का सा स्वभाव यही सब सोच रहे हैं अधर और मास्टर श्री रामकृष्ण के कमरे में गए अधर चिटगांव में दफ्तर के काम से गए थे वे चंद्रनाथ तीर्थ और सीता की बातें कह रहे हैं अधर सीता के पानी में अग्नि की शिखाएं उठती रहती है जीभ के आकार की श्री राम यह किस तरह होता है अधर पानी में फास्फोरस है श्री चटर्जी भी कमरे में आए श्री राम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 रामकृष्ण अधर के घर के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं बैठक खाना दुमजले पर है श्री नरेंद्र दोनों भाई मुखर्जी भवनाथ मास्टर चुनीलाल हाजरा आदि भक्त श्री राम के पास बैठे हैं दिन के तीन बजे होंगे आज शनिवार है 6 सितंबर अठारह भक्तगण प्रणाम कर रहे हैं मास्टर के प्रणाम करने के बाद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 सदा ही आशा पथ पर मेरी दृष्टि लगी हुई है श्री राम कृष्ण हाजरा से सहासे। इसने पहली भेंट के समय यही गाना गाया था नरेंद्र ने और भी दो एक गाने गाए फिर वैष्णव चरण ने एक गाना गाया श्री राम कृष्ण अ वीणा तू ईश्वर का नाम ले यह गाना एक बार गाओ वैष्णव चरण गा रहे हैं अ वीणा तू ईश्वर का नाम ले उनके श्री चरणों को छोड़ तुझे परम तत्व की प्राप्ति न होगी उनके नाम से पाप और ताप दूर हो जाते हैं तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहती जा उनकी कृपा होगी तो मैं भौसागर में फिर न रह जाऊँगा न उसके लिए मुझे कोई चिंता होगी वीणा एक ही बार उनका नाम ले नाम के सिवा और दूसरा अवलंबन नहीं है गोविंददास कहते हैं दिन चले जा रहे हैं सावधान रहना जिससे कि मैं अपार समुद्र में कहीं बह ना जाऊं। गाना सुनते ही श्री राम कृष्ण को भावावेश हो रहा है वे उसी आवेश में कहते हैं आह हरे कृष्ण कहो हरे कृष्ण कहो यह कहते हुए श्री राम कृष्ण समाधिमग्न हो गए भक्तगण चारों ओर बैठे हुए श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं कमरा आदमियों से भर गया है कितनिया उस गाने को समाप्त कर एक दूसरा गाना गाने लगा श्री गौरांग सुंदर नौनटवर तप्त कांचन काय वह गा रहा था श्री रामकृष्ण उठ कर खड़े हो गए और नृत्य करने लगे फिर बैठकर कर बाहें फैलाकर स्वयं उसके पद गा रहे हैं गाते ही गाते श्री कृष्ण को फिर भाव भावावेश हो गया सिर झुकाए हुए समाधि हो गए सामने तकिया पड़ा हुआ है उस पर सिर झुका झुक कर गया है कीर्तनियाँ फिर गा रहे हैं हरे नाम के सिवा संसार में और कौन सा धन है मधाई मधु से तो उनके नाम का कीर्तन कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन्या ने एक गाना और गाया श्री राम कृष्ण प्रेमन्मत्त हो गए नृत्य कर रहे हैं वह अपूर्व नृत्य देखकर कर नरेंद्र आदि भक्तगण स्थिर न रह सके तब श्री राम कृष्ण के साथ नृत्य करने लगे नित्य करते हुए श्री राम कृष्ण को समाधि हो रही है उस समय उनकी अंतर दशा हो गई जबान बंद हो गई सर्वांग स्थिर हो गया भक्तगण उन्हें घेर कर नाच रहे हैं प्रेम उन्मत की तरह कुछ प्राकृत दशा में आते ही श्री राम कृष्ण ने गाना शुरू किया आज अधर का बैठक खाना सिवास का आंगन हो रहा है हरिनाम की ध्वनि सुनकर आम सड़क पर कितने ही आदमी एकत्र हो गए हैं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 वह महाभाव है उस रसलीला की माधुरी का मैं क्या वर्णन करूं महायोग में सब कुछ एकाकार हो गया देश काल की सीमा भेद भेदा भेद सब दूर हो गए अब आनंद में मस्त होकर बाहुओं को उठा मन उनके नाम का कीर्तन कर श्री राम कृष्ण नरेंद्र से और चिदाकाश वाला नहीं रहे वह बड़ा लंबा है ना अच्छा धीरे धीरे सही नरेंद्र ने वह गाना भी गाया श्री रामकृष्ण ने एक और गाना गाने के लिए कहा उसे भी गाया श्री रामकृष्ण और भक्तगण जरा विश्राम कर रहे हैं नरेंद्र ने धीरे धीरे श्री राम कृष्ण के कानों में कहा आप वह गाना जरा गाइएगा श्री रामकृष्ण ने कहा मेरा गला बैठ गया है कुछ देर बाद उन्होंने पूछा कौन सा गाना नरेंद्र भुवन रंजन रूप श्री रामकृष्ण ने धीरे धीरे गाकर नरेंद्र को सुना दिया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 मेरे साथ आपके दर्शन करने आया था जो है आकर बैठा कि आप उसकी ओर पीठ फेर कर बैठ गए श्री राम सुना अपनी मौसी से फंसा था पीछे से पता चला नरेंद्र से पहले तू कहता था ये सब मेरे मन के विकार है नरेंद्र मैं तब जानता थोड़े ही था अब तो कई बार देखा सब मिलते हैं नरेंद्र के कहने का तात्पर्य यह है श्री रामकृष्ण भावावस्था में लोगों का अंतर भी देख लेते हैं इसी को उन्होंने कितनी ही बार परीक्षा ली है श्री कृष्ण और भक्तों की सेवा के लिए अधर ने बड़ा इंतजाम किया है उन्होंने भोजन के लिए सबको बुलाया महेंद्र और प्रियनाथ दोनों मुखर्जी भाइयों से श्री राम कृष्ण कह रहे हैं क्यों जी तुम भोजन करने ना चलोगे उन्होंने विनयपूर्वक कहा जी हमें अब रहने दीजिए श्री रामकृष्ण हास्य ये लोग सब कुछ करते हैं बस इतने ही से इन्हें संकोच है एक औरत के जेठों के नाम हरे और कृष्ण थे उसे हरे नाम तो कहना ही ज होगा इधर हरे कृष्ण कहने से जेठों के नाम आते थे इसलिए वह जपती थी हरे कृष्ण हरे कृष्ण पृष्ठ फृष्ट हरे, हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे, हरे। अधर जाति के स्वर्ण वणिक थे इसीलिए कोई कोई ब्राह्मण भक्त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 ये मास्टर भी जाएंगे अगर कोई अर्चन ना हो मास्टर से तुम्हारी बीमारी तो अब अच्छी हो गई है ना अब तथ्य वाली व्यवस्था तो नहीं है मास्टर जी नहीं मैं भी जाऊंगा नित्य गोपाल वृंदावन में है कई दिन हुए चुनीलाल वृंदावन से लौटे हैं श्री राम कृष्ण उनसे नित्य गोपाल का हाल पूछ रहे हैं अब दक्षिणेश्वर चलने की तैयारी होने लगी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 श्री राम कृष्ण भवनाथ हाजरा आदि भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठकर दक्षिणेश्वर की ओर जा रहे हैं